ृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री किशोर जी के झूलोत्सव की जय मधुक्या उत्सव की जय श्री नितय गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोला जय श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा बुललावन बिहारी लाल की जय नमो भागवते पुराण षोत्तमा जयत सत्यवती हृदय नंद कमलवमृतम जगत्सर्सर्गा जगद्धाम प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदे हम श्री गुरु श्री श्री गुरु उपदकमलम उपम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरा वैश्वाणीश्रह गणरघुनाथानीतम तम सजीव साध्विम श्री कृष्ण श्रीकृष्ण श्री राधा कृष्णपाना सह गण ली विशाखाता भक्त हरिप्रुंदर संदीपता सदा कंदुटी नारायण नमस्कृत सरस्वती कृपा पत्ता पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु कृणांगशे हे दुर्गत जनक दयाको तो हे सुम रघुनाथ में दासजीवे दयांदी लाल परम श्री भावनासार् प्रिया जी की प्रात काली श्रृंगार लीला का सखी गान दर्शन कर रही है मंजरीगढ़ ध्यान कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, और उसी सेवा में दासी भी, नव दासी भी कहीं ना कहीं स्थित है शिवप्रिया जी ने दातुन की दातुन करके मुख प्रक्षालन किया दातुन करनी है तो दातुन करने के बाद में एक सौ उनतालीसवा श्लोक है कल इसका नोपन किया के अथ दधे सुदति धनुरा इसके बाद में सुदति जिनके दांत चमचमा रहे सुंदर दांत वाले उन श्री प्रिया जी ने धनुराकृति धनुष की आकृति वाली स्वामी जी ने धनुष की आकृति वाली मणिमणि रचना परिणय जनी मणि से बनी हुई रचना माने जीव को परिणय जनी माने स्वच्छ करने वाली जीवी को धनुष के आकार की रत्न से बनी हुई जीवी को दधे माने हाथ में पकड़ा और मृदुल पाण युग अंगुल युग्म युग्म और उस जीवी को अपने कोमल हाथ दोनों हाथ पानी युग उनकी अंगुल युगम उनकी भी दो अंगुलियों के बीच में दोनों हाथ के दो अंगुलियों के बीच में जीव को पकड़ करके सहचरी कर तो दूषता आदर तो सहचरी ने अपने हाथ में जो जीवी पकड़ रखी थी उसको प्रिया जी को दिया और और प्रिया जी जी ने ने श्री स्वामी आदर और इन दोनों के द्वारा उस जीभी को पकड़ा आदर और तोषिता उन्होंने उस आद जो रसना परिणय जमी है माने जीभी है उस जीव को अपने दोनों हाथ के द्वारा उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया दधे दधे माने प्रकार सुंदर दांत दांत वाली वाली श्री चम वाली श्री किशोरी किशोरी की की आकृति मणि से बनी हुई उस जीभ को अपने कोमल हाथ की दो के बीच में सहचरी के हाथ से आदर ग्रहण किया पमिताम पमिताम तो नत कंपित ृजति मृजत नवदलोपमितता रसनाखलत अलग्र विधदती दधती स्मित भाव नए दल उपमिताम नई कोई आ, किसी वृक्ष की किसी लता की कोई नई कोपल निकली हो नई पत्ती निकली हो इस प्रकार अपनी जीव को श्रीमुख से आगे किया जीव को नीचे निकाला नए कोमल कोपल के समान अपनी को कोमल जिहा को शिव ने शिव से उस आगे निकाला नव दल उपमितां तया उसको मृतक के तया मानी स्वच्छ करने की इच्छा से नित मस्तकम जिनके श्रीमस्तक हैं और झुक रहे हैं अपने सिर को झुका भी जा रही है और जब जीभी करेंगे तो श्रीमस्तक भी हिलेगा तो जहां पर नस्तम्पित मुख हिल भी रहा है और प्रणत भी हो रहा है ऐसे दोनों हाथ में जीवी पकड़ करके अपनी जो जो कि नए कोपल के समान परम सुंदर है ऐसी जीभी को कुछ निकाल करके और सिर झुका करके हिलाते हुए और झुका करके अपनी जिह्वा को वे उस रत्न की बनी हुई जीवी से जो धनुष के आकार की है उससे स्वच्छता कर रहे हैं मुखम इमतई अलकई वृतम उसमें श्री प्रियाजू का मुख बिखरी हुई जो अलक है, उनसे रहा। है, तो अलक जो उनसे है है है क्योंकि सिर किया तो तो तो वो अलक सामने आ गई तो मुख भी से तो बर्तन उनका मुख स्खलित माने बिखरी हुई अलकों से आवृत है तो विधती अपूर्व शोभा हो रही है उस समय अपूर्व शोभा को धारण करती हुई आवभव अपूर्व शोभित हो रही है इसको कहते हैं यहां पर सभंग यमक अलंकार का प्रयोग है कि यदि किसी शब्द को तोड़ दिया जाए तो उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है जैसे विदधती एक क्रिया है तो विधति में बी को छोड़ दिया और फिर दधति, विधति दधति स्मित माभव मुस्कान को धारण करते हुए विराजमान धरती तो ये यमक अलंकार का प्रयोग हो गया दो बार इनका प्रयोग हो गया दोनों बार अर्थ अलग अलग तो सभंग यमक कहलाता है जहां यमक यमक कहते हैं एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होना हर बार अलग अर्थ होना यहाँ पर कोई सभंग यमक है परंतु तो सभंग यमक है विधति में आप भी को अलग हटाएंगे भंग करेंगे तब दधती दखती ये शब्द मिले और ये एक काव्य की बड़ी भारी उस समय शैली रही कि उस समय ऐसे सभंग यमकों का प्रयोग बहुत कविता की कवि की ही मानी जाती थी तो बीच में एक ऐसा समय आया जिसमें यमक काव्यों की बड़ी महिमा रही अतरमप्य मुख विधो जनार्पित मंजुल जल काप नयनम धौतनाजुल वास जलकापन स नयन व्यजत अंतर इस प्रकार ने निर्णय माने धोया अपने मुख को धोया बही और अंतरम भीतर भी माने कुल्ला भी किया और बाहर से भी मुख को धोते हुए विराजमान सो निरण बही अंतरम अपनी अरम अरम माने बार बार बार बार अपने मुख को भीतर और बाहर धोया मुख विधो भी धो ऐसे मुख को धोकर के फिर धौत करद्वया दोनों हाथ जो है उनको भी धो लिया मुख को धो करके फिर हाथ को भी धो लिया मुख मुखो करदया मने धोया वही अंतरम अपी आरम बार बार भीतर और बाहर मुख को धोया मुख कैसा है मुख विधो चंद्रमा के समान है विधु मन चंद्रमा चंद्रमा के सम्मान मुख है उसको नत। और फिर अथ नया दोनों हाथों को भी धोया परिजन तो मंजुल बास, बास सा और फिर पास में ही परिजन सेविकाएं जो खड़ी हुई थी दासी, उनके हाथ में सुंदर तोलिया है सुंदर मुखवस्त्र है रेशमी सूती कपड़ा वायल का उससे आपने मुख को भी पहुंचा तो परिजन अर्पित मंजुल वाससा दासियों के द्वारा अर्पित कोमल जो वस्त्र था उससे निरण मुख को पहुंचा और हाथ को भी पहुंचा जल कायनम सनयम वेधा और इस प्रकार जल के जो कण धोने के बाद में श्रीमुख के ऊपर हाथ के ऊपर रह गए थे उन जल के कणों का भी अपनयनम सनयम कुशलता के साथ में अपने हाथ के भीमेपन को उन्होंने दूर किया भीगे हुए हाथ के पन हाथ को उन्होंने जल के कणों को पहुंच डाल सहचरी विदधे मणि दर पड़े उस समय सहचरी मणि का दर्पण लेकर के आई तब अभिनंदन साक्षी साक्ष उस समय मुख ढंग से पूछा है या नहीं स्वच्छ हुआ है कि नहीं दांत साफ हुए हैं कि नहीं इसको देखने के लिए तब अभिनंदन साक्षी सारी सखियों सखी कह रही हैं नहीं बहुत अच्छा हो गया आप ठीक है ठीक है परंतु सखियों की बात नहीं मान रही है अभी सखियों के जो अभिनंदन किया उसके भी साक्षी रूप में कि हम जो सखी कह रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है आपका मुख परिपूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया है इसकी साक्षी रूप में सखियों ने दर्पण दिया कि भाई अब दर्पण में देख लो कि जलकण मुख कमल के ऊपर विराजमान तो नहीं है हाथ के ऊपर विराजमान तो नहीं है तो सखियों ने जो अभिनंदन किया उसकी भी साक्षी रूप में दर्पण को सखियों ने सामने प्रस्तुत किया अपनी बात को प्रामाणिक करने के लिए सखियों ने दर्पण प्रदान किया तो तद अभिनंदन साक्षी ऐसे मणि दर्पण में विकसा श्री किशोरी जी ने जब अपने मुख को देखा स्मित्र सुधा अध समय मुस्करा गई अपनी शोभा को देखकर के रिझ गई मुस्करा गई कि नहीं ये श्रीअंग श्री श्याम श्री सुंदर की सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त है आज तैयार हो गया है तो स्मित सुधा अभिधावन उस समय मंद मुस्कान आई स्मित की सुधा उस स्मित की शोभा से सुधा से वो मुख दोबारा धो दो दिया गया यदि जल से पहले धो गया है परंतु अव स्मृत सुधा से भी अभी धावना, अभी धावयत उसे आपने पुनः धो दिया मंद मुस्कान की अमृत से उसे दोबारा धो दो दिया है आनंदम मुख को प्रियतम क्षण लक्षण लक्षण आज प्रियतम जो है उनके क्षण माने आनंद उन आनंद का लक्षक यह दर्पण था उस दर्पण को देख करके श्री प्रिया अपूर्प से आनंदित हुई तो प्रियतम का क्षण माने आनंद क्षण कहते हैं आनंद क्षणदा यह रात्रि का नाम है माने जहा चैन से सोया जाए इसलिए रात्रि को क्षणदा कहते हैं तो प्रियतम के क्षण माने सुख उसके लक्षण को जो दिखाने वाली है जो रात्रि प्रीतम के मुख पर सुख के लक्षणों को दिखाने वाली है रात्रि नहीं वो अः प्रियतम के सुख को जो दिखाने वाली है ऐसे अपने आनंद मे मुख को श्री प्रिया ने मुस्कान के द्वारा भी दोबारा मंद मुस्कान की सुधा से भी दोबारा धो दिया दोबारा धो दिया है तो स्मित सुधा भी अवधाबे आनंद ये मंद मन, मंद मुस्कान रूपी जो सुधा है उससे मुख को धो दिया रूपक अलंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है मानो स्मृत ही दूसरी सुधा है मंद मुस्कान ही सुधा है उससे मुख को दोबारा मानो धो दो दिया गया हो यह उत्प्रेक्षा जो है कल्पना वो कल्पना की गई तो जहां इमेजिनेशन होता है वहां पर उत्प्रेक्षा होती है जहां पर सिमली समानता दिखाई जाए वहां उपमा होती है और जहां पर किसी चीज का इंपोज किया जाए वहां पर रूपक होता है रूपक माने आरो, माने आरोप, समान उपमा माने समानता और उत्प्रेक्षा माने कल्पना तो यहां पर ये यह कल्पना है कि मानो मुख की अमृत से मुख को दोबारा इन्होंने दो दिया है और वो आनंद कैसा है मुख्य कैसा है प्रियतम क्षण लक्षण लक्षण के प्यारे जिसका दर्शन करके क्षण माने आनंद उनको प्राप्त करते हैं और उसको जो पहचानता है श्री राधिका का मुख श्याम सुंदर के मुख्य आनंद को पहचानता है के प्यारे मेरा मुखदर्शन करके अपूर्व से आनंदित इधर हो दृष्टागता का दृष्टागत कलावती जगादाथ तमे परमोल्लास संयुक्ता अच्छा संग्रह ये श्री कृष्णदास कृष्णदास उनका ये पद है उनमें भी कहीं कहीं जो लिंक है उसको बैठाने के लिए मैंने अपनी भी कुछ रचनाएं दे, दे, बीच में ये संग्रह करते तो उस जो संगति है उस संगति को मिलाने के लिए कॉन्टेक्स्ट जो है उसको मिलाने के लिए यहाँ पर वो ये संगति देती है ये उनकी अपनी कृति है तस् दोहादि काम क्रीड़ा लीला गत कलावती श्री श्याम सुंदर की आद, आदि क्रीड़ा को देख कर के आगता कलावती जो कलावती आई थी उसने जगानाथ तरफ भेड़ने पर मास सं आगे जो लीलाएं श्री नंद भवन में हो रही थी उन लीलाओं को जगा माने कहा ने, श्री राधिका के अभ्यर्ण माने आंगन में जो कलावती अभी श्री कृष्ण की दोहन आदि क्रिया का गोदोहन की लीला का दर्शन करके आई थी उनमें परम उल्लास से युक्त होकर के उन और भी लीलाओं का श्री प्रिया जी के सामने उन्होंने वर्णन किया परम उल्लास से युक्त होकर गोपालों गो स्वगोशाल सरामह मधुमंगल सका्य ग्रीषति साय शशिव अंबरम आविशा इधर गोपालों श्री कृष्णचंद ने भी स्वगोपाल गोशाल श्रीकृष्ण ने अपनी गोशाला में सराम मधुमंगल मधुमंगल और बलदाऊजी के साथ में बलदेव के साथ में श्री गोपाल ने उस समय ये कलावती जी वर्णन कर रही है उस समय गौशाला में प्रवेश किया गोपाल ने अपनी गौशाला में बलराम और मधुमंगल के साथ में उस समय उसी तरह से प्रवेश किया जैसे कि शकाब्य और ग्रीस्पति सायन काल के समय शुक्राचार्य जी और ग्रीस्पति माने बृहस्पति जी इन दोनों के साथ में चंद्रमा जैसे आकाश में अंबर माने आकाश में प्रवेश करा बड़ी सुंदर उपमा हो गई तो श्याम सुंदर हो गए चंद्रमा कृष्ण श्री बलदाऊ जी हो गए गोरे हैं और शुक्र नक्षत्र मरकरी वो एकदम चमकीला होता है तो शुक्र बलदाऊ जी तो हो गए शुक्र नक्षत्र और मधुमंगल हो गया बृहस्पति मधमंगल भी गोरे हैं और पंत बृहस्पति के समान हैं स्वर्ण चंदन मंदन लगा करके हैं तो पीले दिखते हैं तो बृहस्पति जी के समान बुद्धिमान भी तो ब्राह्मण है ब्राह्मण ब्राह्मण लीला है तो बृहस्पति के समान बुद्धिमान भी है रूप भी बृहस्पति के समान है श्री बल्लाव जी का रूप शुक्र के समान है शुक्र नक्षत्र के समान शुक्र तारे के समान और श्री कृष्णचंद्र चंद्रमा के समान है मानो चंद्रमा मरकरी और जो जुपिटर इन दोनों के साथ में बृहस्पति इन दोनों के साथ में जैसे प्रवेश कर रहा कृष्ण हो गए चंद्रमा बलराव जी हो गए शुक्राचार्य शुक्र नक्षत्र और श्री मधुमंगल ये हो गए बृहस्पति यहां पर ये उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर उपमा अलंकार का जो प्रयोग है वो उपमा का प्रयोग है दधारक दुध द्युषदाम राम धबला बल कैलाश गण्ड शैलाली बलदेव की शोभा का क्या वर्णन किया जाए बलदेव की शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि द्युषदाम द्यु मने दुलोक में स्वर्ग में सदाम माने रहने वाले स्वर्ग में रहने वाले, वाले अर्थात देवताओं के बीच में जैसे कोई ऐरावत हो ऐरावत हाथी है इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत तो ऐरावत हाथी जैसे देवताओं की सभा के बीच में आ, हाथी के बीच देवताओं की सभा के बीच में जैसे देवताओं की सेना के बीच में ऐरावत हाथी की शोभा हो इसी प्रकार दधाव द्विशदम द्विशदाम माने देवताओं के बीच में राम माने बलदेव ने धबला बल बेष्टता अपूर्व शोभा को धारण किया धबलावली माने सुंदर सफेद रंग के जो देवता हैं उन देवताओं के बीच में दुषदाम धबलावली देवताओं की सफेद कांति के बीच में श्री बलराम उस समय ही ऐसे विराजमान हुए जैसे कि कैलाश गंड शैलाली कैलाश के पर्वत की पंक्तियों के बीच में मध्यस्थ ऐरावतम भ्रम बीच में ऐरावत हाथी ही खड़ा हो जैसे कैलाश के पर्वतों के बीच में कैलाश गंड माने कैलाश का शिखर उसके शैलाली पर्वत की पंक्ति उसके बीच में अरावत भ्रम जैसे अरावत हाथी खड़ा हो ऐसे ब्रह्म को श्री कर रहे थे दधार राम उस उस समय ने शोभा को दधार माने धारण किया माने देवताओं के बीच में धबला वाले विष्टता जो कि सफेद देवताओं की पंक्ति है उनके बीच में श्री बलराम ऐसे सुशोभित हुए मानो कैलाश के पर्वतों के बीच में ईरावत शोभा को प्राप्त कर रहा उत्प्रेक्ष अलंकार का यहां पर प्रयोग है बल ने ईरावत की शोभा को धारण किया ऐरावत भ्रम मध्य चुतोचन धवलावली नाम मुदान जनानाम स्फुट अब श्री परतस्थान दधौ जनाफुटर प्रणन कर रहे हैं कृष्णदास कवराज जी के मध्यच्युतोसव और श्री कृष्ण कैसे सुशोभित हो रहे हैं मध्ये मध्यच्युतोष अंचन नाम गैयाओं के बीच में वाली मान गाय गाय जो श्वेत गाय उन श्वेत गायों के बीच में श्री अच्छुत ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं नान गाय भी कैसी है परम आनंदित मुख वाली है परितान श्री कृष्ण के चारों ओर घिरी हुई है तो कृष्ण के चारों ओर घिरी हुई आनंदित मुखवाली धवलावली माने गायों के बीच में श्री कृष्ण अंचन माने ऐसी शोभा को प्राप्त कर रहे थे जैसे जनानाम स्फुट पुणरी कम जैसे एक खिला हुआ कमल स्फुट पुनरी कम और श्रेण्य जैसे खिले हुए सफेद कमलों की श्रेणी के बीच में पंक्ति के बीच में एक भोरा जैसे विराजमान हो ऐसे भ्रम को श्री कृष्ण प्राप्त कर रहे थे श्री कृष्ण की शोभा ऐसी हो रही थी जैसे खिले हुए श्वेत कमलों के सफेद कमलों के बीच में काले रंग का एक घोरा विराजमान हो ऐसे ही बहुत सारी सफेद दायों के बीच में श्री कृष्ण की शोभा ऐसी हो रही थी मानो अपूर्व हो रही थी मानो कमलों के बीच में श्वेत कमलों के बीच में किसी भोरे की शोभा सब मध्य अचुतोस अंचन धमला वलीना श्री कृष्ण ने धमलावलीना मध्य अंचन गायों के बीच में पहुंच करके गाय कैसी हैं मुदाना नाना जिनके मुख्य है और, और, और श्री कृष्ण के साथ में कुछ सखागण भी हैं उन सखाओं के बीच में श्री कृष्ण और गायों के बीच में कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो स्फुटी पुंडरीकम खिले हुए कमलों के बीच में श्रेणी खिले हुए कमलों की श्रेणी पंक्ति के बीच में मानो भोरा कोई विराजमान हो ऐसा वे भ्रम पैदा कर रहे थे श्री कृष्ण ऐसा इल्यूज़न पैदा कर रहे थे कि जैसे कमलों के बीच में कोई भोरा हो यहां भ्रांतमान जो अलंकार है वो भ्रांतमान अलंकार का प्रयोग किया गया है अलंकार या मान अलंकार दो अलग अलग हैं हैं तो मिलते-जुलते अलंकार वहां होता है या अलंकार जहां पर समानता देकर के किसी वस्तु में किसी वस्तु का भ्रम हो जाए तो गायों के बीच में कृष्ण की कृष्ण का भ्रम कृष्ण की प्रतीति ऐसी हो रही है जैसे कि कमल के बीच में कोई भौरा हो ऐसा भ्रम श्री कृष्ण उत्पन्न कर रहे तो मनुष्यों के बीच में स्पष्ट रूप से दायों और मनुष्यों के बीच में इसी प्रकार का भ्रम पैदा कर रहे थे जैसे कि सफेद खिले हुए कमलों की पंक्ति के बीच में भोरा हो भ्रम अलंकार हो श्री कृष्ण गायों के पीछे पहुंचे अब गायों को आ, क्योंकि दोहना है इसलिए गायों की प्रशंसा भी कर रहे हैं गायों को संबोधित कर रहे हैं कि ही ही गंगे हियो हियो गंगा ऐसे ही ही हियो हियो ऐसे कहकर के गंगा को तो बुला रहे हैं ही ही गंगे गोदावरी अरिशवनी शब्द में चितिंदी दी कालिंदी अरे कालिंदी अरे धबले ही ही धूमरे अरे धुएं के आकार की अरे धूमरी गाय का नाम है माने जो धुएं के आकार की हो धुएं के रंग की स्मोक धुएं के आ, कलर की हो वो ही, ही धूमरे ही तुमी ओ लंबी ओ भ्रमरी भोरे के समान नील रंग की जो हो गहरे नीले रंग के भोरे का रंग गहरा नीला होता है पर दिखता है, है काला जब नीला रंग ज्यादा गहरा होता है तो दिखता है काला लाल रंग जब ज्यादा गहरा हो जाता है तो दिखने लगता है लाल ये रंग की विशेषता है तो ही भ्रमरी ओ नील भ्रमरी नील की भरमरी, ओ हंसी ओ कमले गायों के नाम है ही ही रंभे। ही ओ ही ओ। ओ रंभा रमाने वाली, या रंभा रंभा के समान सुंदर रंभा एक अप्सरा भी है स्वर्गी अरि रंभा ओ चंपा ओ करिणी करिणी माने ओ हथनी गाय का ही नाम है हथनी हरिणी ओ हरिणी ब्रज विधु मुहु नामक ग्राहम उस समय श्री कृष्ण एक एक गाय का नाम ले रहे हैं निखलम सुरी आवयक असल ऐसे श्री कृष्ण ने 108 सौ की गायों को चुना अब श्री विश्वनाथ चकवर्ती जी ने कहीं यहीं से लेकर के जो गोविंद उसके आधार पर ही कहीं टीका में किया धारक दाहा गीत में एक प्रसंग आया कि श्री कृष्ण ने अपने हाथ में तुलसी की माला ले रखी और तुलसी की माला लेकर के दयाओं का नाम जप रहे हैं हम लोग को गोविंद का नाम जप और ये गोविंद के भक्त हैं इसलिए अपने इष्ट का नाम जब भैयाओ का नाम और श्याम सुंदर ने श्याम सुंदर की जो गायें हैं वे गायें पांच रंग की मूल रूप में सफेद काली लाल पीली और नीली जो बेसिक कलर्स हैं वे पांच है। सफेद काला नीला पीला और लाल ये पांच कलर है अब इन पांच कलरों में श्री श्यामचंदर ने जो चार चार जो गाय है उनके अलग अलग यूज बना दिए अब सफेद में भी जैसे किसी को कहेंगे गांगी किसी को कहेंगे मौक् किसी को कह देंगे हंसी किसी को कह देंगे धबला ये पांच चार बना लिए तो पांचों बीस हो गए सफेद नहीं बीस शेड हो गए कही तो गांगी रंग की जितनी भी गाय है पास में आ जाए धवला कही तो धवल रंग की जो गाय है हंस कही तो हंस के कलर की जितनी भी गाय है मौक्तिक कही तो मोती के कलर की जो गाय है वे आ जाएंगी ऐसे ही कही काले रंग में भी शामा में भी कहीं किसी को शामा किसी को काजरी ऐसा कह करके अः उन्होंने किसी को बादली ऐसा कह के उनके पांच भाग काले में भी पांच विभाग कर लिए लाल में भी पांच विभाग कर लिए किसी को सरस्वती कह दिया किसी को रक्ता कह दिया किसी को कमला कह दिया इस तरह से रंग जो हैं उनके फिर चार विवाह कर लिए तो पांचों रंग की जो गाय है सफेद काली लाल पीली और नीली जो मूल रंग रंग हैं इनमें एक एक के चार चार विवाह कर लिए तो ये हो गए पांचों बीस और बीस अब अब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये चौगनी हो जाएंगे कुछ काली है कुछ सफेद है कुछ लाल है कुछ पीली है कुछ नीली है कुछ पीली है, कुछ पीली है तो इन चारों रंगों को यदि मिलाया जाएगा तो सौ हो जाएंगी ऐसे तो पचम पांच रंग इनके पांच और पंचम पच्चीस करके फिर चार को मिलाया तो पच्चीस चौका सौ ऐसे उनकी आ, माला है और आठ प्रकार की जो गाय है उनको अलग कर लिया जैसे किसी को कह दिया उन्होंने जामुखी किसी को सिंह किसी को आ, आ, जैसे आ, कह दिया तपिला, कोई जो गाय है उसको कह दिया मृदंगमुखी, तो इस तरह से किसी के तरे तलका तेरे तलख वाली ऐसे आठ इनके आकार के आधार पर सौ तो रंगों के आधार पर आठ को आकार के आधार पर इनके आठ भाग कर लिए और पूरे महाशय जी के भगत जी महाराज के जो गो भक्त हैं इन गोपाल के हाथ में है गो भक्त के हाथ में पूरी 108 दाने की माला है और मन धरा क्वच दा, दा और उसमें एक माला के दाने को सरकाते हैं और वो ही रंग की गाय आ जाए। यहाँ पर उन्हीं का कहीं संकेत किया गया धी गंगे गोदावरी शमनी कालिंदी धवला भूमरा तुम्हारी भ्रमरी यमुना हंसी कमला रंभा चंपा करी हरणी जिस जिस गाय का नाम ले रहे हैं वो एक सौ प्रकार की जो गायें हैं वे सबकी गाय मानो आ रही है एक उपलक्षण ये एक संकेत कर दिया जैसे संकेत में अपन कह देते हैं एटसेट्रा ईटीसी जरा सा लिख दिया तो बस इसका मतलब है कि इसी तरह से और भी समझ लेना चाहिए कुछ के नाम लिए 108 इनके नाम समझ लेने चाहिए तो इनको निरभ निखिल सुरभि भी आवयक असम सारी गायों को आपने ये चलो आभत्म बुलाए अब नस्तांग प्रपदोपरी अब श्री श्याम सुंदर उस समय जो शामा गैया है वो शामा गैया के या या के किसी भी गाय के नीचे धार काटने के लिए दोहने के लिए बैठे हैं तो नस्तांग प्रपदोपरी श्री श्यामचंदर ने अपने पंजों के ऊपर अपने संपूर्ण श्रीरंग के भार को रख रखा है अर्थात एड़ी ऊंची कर रखी है पंजे के ऊपर भार रख कर के और गाय धो दो हैं तो गाय धोने में तो पंजा ऊंची करनी पड़ेगी तो चक्कर के ही गाय को धोना पड़ेगा तो आधे पंजे के ऊपर चरण के अग्र भाग के ऊपर अपना सारा व्यजन रख करके प्रगटयन जाम द्वय दो अपनी दोनों जंघाओं के बीच में दोहिनी पात्र जो चरी है उसको रख रखा है दूध के पात्र को रख रखा है प्रगटन मन स्थापित करते हुए पात्र को, चरी को अपने जंगा के बीच में रखा है काचे पाया, उनमें किसी गाय किने गाय के काचित किन्हीं गायों के पाया, आप दूध को उस समय धो रहे हैं तो कोई सखा में गायों को दो रहा है स्वयं तो तो काचे दो दे पाया स्वयं किसी गाय के दूध को स्वयं फिर काचे दोग दे पाया स्वयं अथ पर दूसरे जो सखाए है, दो हैं दोहे दो अंत्योन्मुखी उस समय उन्मुखी माने सामने देखते हुए गायों को स्वयं दोहेन्ती स्वयं दो, दो रही है कोई उन्मुखी माने जिन गायों ने ऊंचा मुख रखा है ऐसी गायों को कोई सखा कर दो रही है अन्य पाए स्वतर्णक गणान अन्य सख़ाओं का जो समूह है वो अपने तर्णक गणान अपने बछड़ों को दूध पिला रहा है तर्णक माने बछड़े अपने बछड़े जो हैं उनको दूध पिला रहा है कंडुए नहीं प्रीणयन कोई सखा गाय को खुजा रहा है कंडुए नहीं प्रीणियन कोई सखा गाय को खुजा रहा है इतम नंदे स्वसुर भी ऐसे श्री नंद नंद पुत्र श्री श्याम सुंदर आप गायों के पास में गए आनंदयन नंदती गायों के पास में जाकर के आनंदित होकर के आप सब को आनंदित कर रहे हैं तो सखाओं का कोई झुंड सखाओं का एक भाग उस समय निस्टांग प्रदो पर ही प्रकटियन जामद्वी अपने श्रीअंग के भाग को कहीं चरणों के अग्र भाग के ऊपर ही स्थापित करते हुए कोई सखा गायों को विराजमान है कोई अन्य सखा ऊंची जो जिसने मुख रखे हैं ऐसी ऊपर की तरफ देखने वाली गाय उनको धोता हुआ चला जा रहा है अन्य पाय स्वतंत्र गणन कोई दूसरा अपने बछड़ों को गायों के साथ में जोड़ रहा है कंडुए नहीं कोई किसी गाय को खुजा रहा है ऐसे श्री नंद कुमार आप गैयाओं के पास में गायों के पास में आए और आनंदे मंदती उन सब को आनंदित करते हुए आनंदित हो रहे हैं और आनंदित कर तो नंद स्वतः आनंदे नंदती श्री कृष्ण कृष्ण गायों को आनंदित करते हुए स्वयं आनंदित हो रही है ये कहने का तो काचित कोई सखा पंजे के ऊपर अपना वजन रख करके गाय को दो इत्यादि अब श्री कृष्ण की शोभा का दो श्लोकों में वर्णन जाते हैं कृष्ण की शोभा बड़ी सुंदर है के पादाग्र कृत पादक जिन्होंने अपने चरणों में पादु पहन रखी है इसमें चरणों में पादु का धारण कर रखी है त्रक सम्य त्रक कहते हैं रीढ़ की हड्डी त्रक कहते हैं जो डंडा है तो श्री कृष्ण वे त्रिक माने मेरुदंड का नीचे का भाग वो कहलाता है त्रिक तो त्रिक माने कमर का नीचे का भाग मेरुदंड के नीचे का भाग उसको उसको तो वो तो ऊंचा हो रहा है नीचे का भाग तो ऊंचा हो रहा है और ऊपर का भाग कहीं पिछा रहा है कमर का आधा भाग तो पीछे निकल रहा है और बगल का जो बीच का जो भाग है वो पिछका हुआ है क्योंकि जब अः गाय धोने के लिए बैठेंगे तो पीछे का जो त्रिक का भाग है वो तो कहीं बाहर निकलेगा झुकेगा और पीठ का आगे का जो भाग है वो कहीं भीतर दबेगा बहुत बढ़िया तो पादाग्रह कृत पादुकम चरणों में जनों जिन्होंने पादुका धारण कर रखी है त्रिकमाने मेरो दंड का नीचे का जो भाग है वो समल्लास वह कहीं बाहर प्रकट होता हुआ चला जा रहा है और उल्लसक पार्श्विक और श्री कृष्ण के पार्श्व माने बगल के पसली के जो भाग हैं वो भी समुलसत वे भी चोले होते जा रहे हैं जब धार काढ़ेंगे तो पसली का जो भाग है वो भी कहीं थूले का मध्य देश से घटित बीच में जिन्होंने सुंदर चली को रख रखा है दूसरी की चरी को बीच में रख रखा है पटोन न पटोन न मना जान हो पटोन न मनता और अपनी जो धोती है उसको भी दोहरा करके ऊंचा बांध लिया ऊंचे लटकेगी नहीं तो, तो धोती जो है उसको ऊंचा करके पलट करके जिन्होंने बांध लिया पट उन्नमता धोती जो है उसको ऊंचा करके जिसके कारण श्री कृष्ण की दोनों जंगाएं भी दिख रही अब धोती को जंघा तक ऊंचा चढ़ा करके फिर गाय धोने के लिए बैठे तो प्रोद्य यो हो जिनकी कांति प्रकट हो रही है ऐसी जान हो घू उनकी कांति प्रकट हो रही है गो तुंडा, तुंदर, अब गाय के बिल्कुल नीचे लगकर के बैठे हैं तो श्री शांत ने जो मयूर मुकुट धारण कर रखा है वो गैया के गाय के पेट के साथ में बार बार रगड़ रहा है पाग और जो मयूर मुकुट वो गाय के पेट से बार बार अटकता है बार बार लगता है और लगने के कारण पाग भी ढीली हो गई है और जो मयूर मुकुट है वो भी मुरझा गया है गाय से रगड़ करके वो मयूर मुकुट भी मुरझा गया है और पाग भी ढीली हो रही है तो गोतुंद गाय का तुंद माने पेट उससे व्यतिसंग माने बार बार रगड़ने के कारण सुंदर और दर क्षोभ जो पाग है वो पाग और मयूर मुकुट दोनों सुंदर भी हैं और दरक क्षोभ मैंने कुछ कुछ वे हिलते भी जा रहे हैं मुस्ते भी जा रहे हैं और शथोष निश कहा पाग थोड़ी ढीली पड़ गई बार बार टकरा रही है गाय के पेट के तो जब भी धार काटते हैं तो सिर तो गाय के पेट से टकराएगा तो पाद जो है वो टकरा करके ढीली हो गई है पाणिभ्याम पाणिभ्यामलांगुल अपने हाथ के क्रमशः उंगलियां जो हैं उनसे कली का आकार बनाते हुए पाणिभ्याम दोनों पाणुओं से क्रमशः कभी इस धार की धार को दबाने के लिए कुडमल बना करके और थंग को दबा रहे हैं कभी इस हाथ से एक एक क्रम से एक लय के साथ में दोनों चरण उनकी उंगलियों से कली बना करके गाय के थन उनको दबाते हुए सुशोभित हो रहे हैं अंगुल गाम दो हरी पहले अंगूठा और तर्जनी इनके बीच में गाय के थन को ऊपर दबाया फिर कुडमल बनाते हुए आ, कली बनाते हुए शेष जो तीन उंगली है उनको दबाया तो दबाने से फिर ऊपर तो दबा हुआ है तो जो थन में एन में जो दूध है एन में तो दूध भराई हुआ है परंतु तो जो ऐचाओं में दूध है उन ऐचाओं का दूध वह नीचे आ रहा है इस तरह से ऊपर ये पूरी तकनीक जो है दबाने की उसका बिल्कुल दिग्दर्शन करा रहे हैं कि अंगूठा और तर्जनी से पहले थन के उपरले भाग को दबाओ और फिर तीन उंगलियों से धीरे धीरे दबाओ तो नीचे थन में से दूध निकल जाएगा दूध तर्जनी में आ जाए इस तरह से पाणी भ्याम कंकुर मलांगुलटम गाम दो हरी इस प्रकार श्री कृष्ण गाम दुग्धम दुग्धी गाय से दुग्ध दूध को दोह रहे हैं यहां पर गाय कथित है तन और दूध अकथित कर्म है अकथ संचो, एक सूत्र है मन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके दो कर्म होते हैं कुछ क्रियाएं हैं इनके दो कर्म होते हैं उनमें एक क्रिया ये दुह क्रिया भी है गाम दुग्धम गाय भी, भी कर्म है और दुग्धम भी कर्म है दोनों कर्मयुक्स तथा ही कृष्ण ये सारी क्रियाएं हैं ये कुछ क्रियाएं है ऐसी हैं जिनमें दो दो कर्म होते हैं दाम दुग्धम दोनों ही कर्म है दोनों ही ऑब्जेक्ट है और दोनों में द्वितीय तो यहां पर दोगधी, गाम हरि, परि और दोगधी। को भी धो रहे हैं और दूध भी धो रहे हैं राजानम धनम याचते राजा भी कर्म होगा और धन भी कर्म होगा दो याच पचे तंदुलम तंदुल भी है और पाक भी है दोनों क्रिया होंगी ये क्रिया कहलाती इन क्रियाओं के दोनों कर्मों में द्वितीय सुंदर संकेत है उसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है दाम दुग्धम दुग्धम हरि गाय और दूध को श्रीहरि दोबारा दो सुनने पाद पादकम चरणों में जिन्होंने पादुका धारण कर रखी है त्रिक समोल्लास जिनकी मेरुदंड का नीचे का जो भाग है वह समल्लास माने टेढ़ा हो रहा है झुक रहे हैं तो नीचे का जो भाग है वो टेढ़ा हो रहा है मेरुदंड का तो त्रिक कहते हैं मेरुदंड उसका नीचे का भाग समल्लास को प्राप्त हो रहा है उल असत और श्री कृष्ण के पार्श्व भाग सली वे भी उलसत गाय साथ साथ चौड़ी होती जा रही हैं, विकसित होती जा मध्य है जिन्होंने अपनी जान के बीच में चरी रख रखी है पटोनमत तुम यो हो जान लो अपनी धोती को ऊंचा करने के कारण कपड़े को समेट लेने के कारण जिनकी जंघाओं की शोभा सामने प्रकट हो रही है वस्त्र जो है उनको ऊंचा धार काटने के लिए बैठे तो वस्त्र ऊंचा करके बैठे हैं इससे जंघा की जो शोभा है वो अपूर्ण रूप से सुशोभित हो रही है गौतम व्यत गाय की पेट के साथ में पाग बार बार टकरा रही है धार काटते समय चिपक रही है बिल्कुल नीचे चपक करके बैठे हैं गाय से तो पाग गाय के पेट के साथ में टकरा रही है, उससे जो है, वो दर हिल है और कम। उस नीश वो पाग कहीं श्रथ माने ढीली में होती हुई चली जा रही है पाण्ञ्याम क्रम कुंभ मलांगुलतम इस प्रकार आपने दोनों हाथों से क्रमशह कुडमलांगुलटम अंगुलियों का कुंडमल बनाते हुए अंगुलियों की कली बनाते हुए गाय के थन को पकड़ करके पहले अंगूठा और तर्जी से ऊपर के भाग को दबा करके फिर नीचे के भाग को क्रमशः शाह, शाह दबाते हुए जब विराजमान होते हैं तो धार काटते हुए शिशुमित हो गए हैं ऐसी संघर्ष में अब गाय की भी स्थिति क्या है उसे बता रहे बत्सा दप अधिक प्रियो भगवत पाण्यम मुझ स्पर्श बछड़े के मुख्य भी अपेक्षा उस गाय को श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श ज्यादा प्रिय लग रहा है और कृष्ण के हाथ के स्पर्श को प्राप्त करके वह दूध पसरा रही है दूध छोड़ती जा रही तो बदसात अपनी अधिक बछड़े की भी अपेक्षा अधिक जो प्रीति है वह भगवत पानी अंबुच भगवान के हस्त कमल के छूने में ज्यादा प्रीति है उस स्पर्शन से स्नेह श्राव बपर्य श्रावी पै स्नेह के कारण पै माने दूध स्रावी माने जल्दी से गाय छोड़ छोड़ रही है। छोड़ रही है, करके उस दूध को स्नेह के तार तयो और गाय के जो ऐचना है हम वे और भी ज्यादा दूध से भर रहे हैं और श्री कृष्ण उन ऐचनाओं को पकड़ करके जिस समय अपने अंगुली और अंगूठे उनसे शीर्ष भाग को दबा करके शेष उंगलियों से दूध को जिस समय नीचे निचोड़ते हैं उस समय जल्दी से परिश्रम निकलना पड़ा है जल्दी से जो चरी है वो भर जाती है तो गाय अपने आप ही दूध छोड़ रही है तो पयोधर पुटा गो दुह्य स्वयं मानो आज गाय अपने आप ही दूध जाती है, दी जाती है धारा भी सुगभीर होश गहना गाय की दूध की जो धार वो ऐसी लय के साथ में एक साथ पड़ रही है कि दोहिनी पात्र में बड़ी सुंदर मधुर लय धरम धर मर्र ये जो ध्वनि है वो धरमरे की जो ध्वनि है वो एक सी ध्वनि वहां पर हो रही है और उस ध्वनि के साथ ही गाय के दूध जो है उसमें फेन भी उठते हुए चले जा रहे हैं जब तक धोने वाला धार की एकाग्रता एक बिंदु पर धार को नहीं डालेगा तब तक जो दोनी तो पात्र है उसमें दूध का फेन नहीं उठेगा सो धर्रम ध्वनि भी हो रही है और उसके साथ में फेन भी उछलता हुआ चला आ रहा है तो धारा भी सुगंभीर घोष धारा के द्वारा गंभीर घोष गहन हो रहा है और आपूर्य साथ दोनी श्री कृष्ण ने उस दोनी को भर दिया है दू भी भर रहा है और फेन ऊपर तक छलक आया है भरते भरते फेन जो है वो ऊपर तक छलक आया है। दोहन लेती। इतने में ही आवाज देते हैं। दूसरी दोहनी ला। ये दोहनी ये भर गई इसमें से दूध का गिरेगा तो जब तक सखा दूसरी दोहनी लाता है और पहली दोहनी को आप बदलते हैं तब तक तो गाय के ऐसी धारा चल रही है कि वहां पर शीर समुद्र बन जाता है वहां पर वो द्वीप जो है वो अपूर्व रूप से बन जाता है तो दोहनी अंतरंग ए दूसरी दोहनी जब तक आती है यावत अवनी तावत समा तब तक, तक पृथ्वी ही दूध से भर जाती है और वह शील समुद्र जैसा गौशाला बन जाती है स्वभावक् अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग यह बिल्कुल जो चित्र है वो चित्र ही यहां पर चित्रात्मकता एक गुण होता है चित्रात्मकता वो तो चित्रात्मकता रूपी काव्य का जो गुण है वो यहां पर प्रकट होता है सांगुले अंगुष्ठाग्रियंत्रितांगुल पादाध निपीनाचल पयोंदु न्यज्ञानदय मध्ययंत्रित घटी द्वारा द्वाराध्वान मनोहर सख पो दामोदरा दामोदर गाम दामोदर है अनुप्रा श्रंकार है गाय को श्री दामोदर रहे हैं कैसी शोभा है गाय को धोने की अंगुष्ठ अग्रम यंत्रित असल अंगुष्ठ के अग्र भाग से यंत्रत अंगुली गाय के जो ऐचना है उनके ऊपर के भाग को यंत्रित करके ठन के ऊपर भाग को आपने रोक लिया रोक करके यंत्र पादार्थ निरुद्ध पादार्थ माने चरण चरण के अग्र भाग से पंजे से निरुद्ध भू पृथ्वी को दबाते जा रहे हैं क्योंकि एड़ी तो ऊंची तो कर रखी है उकड़ू बैठे हैं पंजे के ऊपर बैठे हैं तो करके, पंजे के के पंजे ऊपर आगे का जो भाग भाग है उससे को दबा रहे हैं और और पीछे की एड़ी उसको उठा अंगुष्ठ उंगली उनसे तो यित कर रहे हैं और पादार्थ निरुद्ध भू चरण के अंगुष्ठ और अंगली उनसे पृथ्वी को भी निरुद्ध कर रहे हैं और गाय के थनों को भी और और उंगली उनसे कर रहे आप ही भी आपने पहले गाय के थन को सहरा करके एक दो धार जब दोहनी पात्र में डाली तो दोहनी पात्र में जब तनिक से झाग आगे आदत होती है कि वो उन झाक को ही लेकर के फिर गाय के थन को चिकना कर देता है तो फिर जो है उससे ही उसको ही उंगली से लेकर के गाय के थन पे लगा करके थन को चिकना करते हुए और सहराते हुए फिर वो गाय को धोता है तो आप नाम चल गाय के जो थन का छोर है उस थन के छोर को और ऊपर जहां से थन शुरू हो रहा है वहां थन के प्रारंभ से लेकर के और नीचे तक के आपीन अंचल शुरू प्रारंभ से लेकर के अंचल तक मर्द धीरे धीरे आप फेर उनको गाय के थन के ऊपर लगा रहे हैं द्वित्री पयो बिंदु भी दो तीन दूध की बूध उनसे ही को गीला कर रहे हैं और झाग से उस को जैसे आप भिगोते हुए विराजमान हो रहे हैं पयो बिंदु भी नगजाम जिन्होंने अपने दोनों घेटू उनको भी झुका रखा है पंजे के ऊपर बैठे हुए हैं और घेंटू भी झुके हुए नगजाम मध्य यंत्रित घटी जान के बीच में जिन्होंने चरी उसको दबा रखा है जान के बीच में चरी को अधर दबा रखा है। ये मनोहर और वक्तान्तरे पुस्खलक द्वारा ध्वन और उस घटी के वक्तांतर माने घड़ी के उस चरी के मुख के भीतर पृस्खलत द्वारक ध्वान जो दूध की धार आ रही है वो दूध की द्वार धार ध्वन मनोहरम परम परम मनोहर ध्वनि कर रही है चरी के भीतर से निकलने चरी के मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो ध्वनि भी घर मरर घर मरर ये ध्वनि जो है ध्वनि भी परम सुंदर मनोहर में निकल रही है सख पयो अरे सखी तेरे सामने क्या वर्णन करूं पयो दोगोदरा दिन, दो दिन दामोदर दो दामुदर, कलावती जी कह रही हैं कि वे गाय और दूध इन दोनों को धो दो रहे हैं। दो दिन जो क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया है तो गाय में भी गाम दो दिन? और पाया थी। गाय और दूध इन दोनों को दो रहे गाम गाम दोहरे गोदर श्रीमंती भाव वैवश्या क्रिया इस प्रकार श्री किशोरी जी स्नान करते करते श्री श्याम सुंदर की लीला का श्रवण कर रही है और श्रवण करते करते आप स्नान करने की जो प्रक्रिया है मुझे स्नान करने जाना है इसको भूल गई और शाम सुंदर के गो दो की लीला उसका श्रवण कर रही है शिन्वंती भाव वैवशा भाव की व्यवस्था में विस्मृत स्नापन क्रिया में स्नापन की क्रिया उनको भी सखी सखी गण भी भूल गई अब उस समय लवंग मंजरी सद्यो जो हाव व्यग्र मानसा उस समय श्री लवंग मंजिरी ने सखियों से कहा राधाणी से कहो ए स्नान कराओ जो पहले बहुत देर हो रही है तो लवंग मंजरी जी ने अपने सनातन सब लवंग मंजरी तो लवंग मंजिरी जो है उन्होंने व्यवस्था पूर्वक स्नापनक क्रिया स्नापन क्रिया को जो भूल गई थी उनको पुनः लवंग मंजिरी जी ने याद दिलाया तो लवंग मंजरी सद्या जो हावर व्यग्र मन सा व्यग्र मन होकर लवन जी ने उस समय याद श्री महाप्रभु केशव गोस्वामी में श्री रूप गोस्वामी जी रूप मंजिल श्री सनातन गोस्वामी जी लवन मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये रथ और तुलसी मंजरी होकर के विराजमान श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये राग मंजरी हो करके विराजमान है मुकुंद में ब्रज में जो राग मंजरी है वही महाप्रभु की लीला में श्री भट्ट गोस्वामी होकर के विराजमान श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ये गुण मंजरी होकर के विराजमान और श्री जीव गोस्वामी जी विलास मंजरी हो करके बिरा ये सद गोस्वामी उनके अपने स्वरूप में लोग बिराए तो यहाँ पर लवंग मंजुरी सद्य जुहाव व्यग्र मानसा लवंग मंजुरी जी ने व्यग्र मन होकर के उस समय जोहाव सबको और कहा कि अरे इस भी काराना है स्नान करो तत्व कांचन मय मृद पीठे चीन चेल पेहतेस्तार उस समय सोने की एक सुंदर चौकी एक दासी ने बिछा दी है स्नान कुंज में मृद सोने की चौकी है उसके ऊपर चीन चेल सुंदर एक पीले रंग का पट्टू पीले रंग का वस्त्र वह उसके ऊपर बिछा दिया गया है और उसके ऊपर बिन्न विषार श्रीप्रिया जी को लाकर के स्नान कुंज में विराजमान किया सेब ने परिजना निपुणा द्राक और उस समय सेवन करने के लिए जितनी भी परिजन है वे परम परम निपुण है उन्होंने ताम उपायन करा विभिन्न कटोरी हाथ में लेकर के किसी ने सुंदर तेल की कटोरी ले रखी है किसी ने ओटन की कटोरी ले रखी है चंदन की तो जो चंदन ओटन इनकी कटोरी माने जो चिरोजी है उस चिरोजी का घिसाव हुआ पेस्ट जो बेसन और आटा उनका जो सुंदर जो बदाम उनका पिसाव हुआ और उनमें सुंदर सुगंध जिसमें मिली हुई है विशेष रूप से चरोजी का जो पेस्ट है उसको लेकर के और चंदन का कस्कूरी का इनके उस अः को लेकर के अलग अलग कटोरियों में सखी विराजमान है और उस समय श्री प्रिया जी के अंग के ऊपर ये उभटन करेंगी और उस उभटन के द्वारा श्री अंग उसका उसे मार्जन भी करेंगे और फिर उस उभटन को धीरे धीरे पहले लगाएंगे और फिर धीरे धीरे रगड़ने से वो उभटन सब अपने आप ही दूर हो जाएगा ज्ञान और भक्ति के विषय में ये कहीं दृष्टांत दिया जाता है कि ज्ञान एक साबुन है एक उभटन है जबकि भक्ति एक चंदन है ये दृष्टांत दिया जाता है कही जगह ज्ञान की ज्ञान की तुलना की जाती है ऊटन से ऊटन को लगा करके साबुन को लगा करके साबुन को भी धो दिया जाता है साबुन को लगे दिया जाता है ऐसे ज्ञान अज्ञान को दूर करके ज्ञान को भी पहुंच दिया जाता है परंतु भक्ति को कभी पहुंचा नहीं जाएगा भक्ति है चंदन चंदन लगा करके चंदन को पहुंचा लिया जाता चंदन को लगाता है परंतु ऊटन को पहुंच दिया जाता है तो भक्ति और ज्ञान में एक मूलभूत अंतर ज्ञान मई संदेश ज्ञान का भी भक्ति के लिए सन्यास हो जाता है परंतु तो भक्ति का कभी भी सन्यास नहीं है भक्ति साधन अवस्था में भी विराजमान है सिद्ध अवस्था में भी विराजमान तो तम उपाय का विभिन्न सामग्री संघ में लेकर सखियों ने घेर लिया है साव तार आभरण उस समय श्री किशोर जी ने सामान्य श्री ललता अवताव आभरण चैन धीरे धीरे श्री किशोरी जी के श्रीअंग से आवरणों को जो आभूषण है उन आभूषणों के समूह को दूर किया सारे आभूषण जो प्रिया जी ने पहन रखे थे उनको धीरे धीरे करके श्री ललता ने बड़ा किया उनको कहीं दूर किया है आभूषण बड़े की उतारे ये भाषा ने रस आवरण जो है उनको बढ़ाया ललता ललता ने ऐसा किया उस समय श्री ललता जी ने दयापूर्वक ऐसा किया है रिव पल्लव जैसे किसी कनकब ब्रतते है सोने की कोई लता हो उससे कोई फूल और पत्तों को उतार रही हो ऐसे श्री राधिका के श्रीअंग से श्री राधिका हो गई स्वर्ण लता और उनके से जैसे पुष्पों को कोई दूर उतारे फूलों को चुने ऐसे ही श्री ललता जी ने श्री राधिका के श्रियंग रूपी सोने की लता से पल्लव साधक पत्ते और फूलों के गुच्छों की तरह से चय उस समूह को आभूषणों के समूह को दूर किया आभूषण उतार दिया स्नान आम्रजलेन तनुतमेनो चैल शकल तनुतमेनो कोई उत्तम जो चैल शकल है मैंने सुंदर वस्त्र तोलिया श्वेत मैने स्नान वस्त्र उस स्नान वस्तु से श्रीप्रिया जी को आभूषित किया सर्वांगम मनंग केनो जो संपूर्ण अंग में अनंग के रण के चिन्हों से युक्त होकर के जो श्रीअंग विराजमान था ऐसे आभूषण को उतारा श्री वस्त्र जो है उनको बड़े करके उनके स्थान पर स्नान के उपयुक्त जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों से श्री प्रिया उनके श्रीअंग को सखी लपेटती हुई विराजमान हो रही हैं और अभ्यंग अभ्यंग जिन बस्त्रों के द्वारा माने किया जा सके ऐसे उभटने के उपयोगी वस्त्रों को श्री राधिका को धारण करा करके स्नान और उभटन के उभटने के समय के उपयोगी जो वस्त्र हैं मालिश के उपयोगी जो वस्त्र हैं उनको धारण करा करके वासोभ्य मुंचत अनुत्तम गंध युक्तम अनुत्तम जिससे बढ़कर के कोई गंध हो ही नहीं सकती है ऐसी गंध से युक्त वस्त्र जो है उन वस्त्रों को भी अमुंचत बड़ा किया है उनका अपसारण किया है और नए वस्त्र धारण कराई इस स्नान के उपयुक्त वस्त्र धारण कराए आकृषि मुग्धम अवगुंठनम उत्तमांत सबसे पहले मुग्धम मान्य श्रेष्ठ अवगुंठनम जो ओढ़नी थी श्री प्रिया जी ने वो रखी थी उस ओढ़ी को श्री अवगुंठन को घूंघ जो ओढ़नी थी उस ओढ़णी को आकर्षित उसको श्री ललताजी ने हटा करके दूर किया उसको बड़ा किया स्नान कराने के लिए अभ्यंत उपटन करने के लिए कुतन तथी फिर श्री जी की जो चोटी घुथी हुई थी उसको खोला और केश जो है उनको छतरा दिया उन्मुच कुंतन तथी और आज मेघ के समान सुघन मेघ के समान श्री प्रियाजी के उत्तमां माने सुंदर केश विराजमान है रत्न प्रसादन के आ चल और रत्न मई जो रत्नम का हैलता के हाथ के कंकण वे हिले हैं सब प्रेम साधारण अशूषा ऐसे प्रेम सहित श्री राधे श्री स्वामी जी के प्रियाजु के स्वामी जो के उनको उनको शोधित करती हुई वो उत्तम सखी शोभित हो रही है प्रियाजी के केश उनका सुशोधन किया सखियों प्रक्षाल्य पादयुगल अंत में कह रहे हैं प्रक्षाल्य पादयुगल श्री प्रिया उनके चरणों को उस समय धोया मुकरम पुरस्ता आदर्श श्री प्रिया के मुख का दर्शन कराया दर्पण का दर्शन कराया और काचन माने एक सखी ने कला कुशलत्व सस्ता जो कला कुशलता में शस्ता माने बड़ी प्रसिद्ध है उस सखी ने श्री प्रिया जो है उनके उर, उनको दर्पण उस समय दिखाया और तय ले सतना लसता रिंदना सुंदर सुगंध जिसमें विराजमान है ऐसे तैल माने तेल उनको श्री हस्त में लेकर के श्री प्रिया उनके श्री अंग के ऊपर चरणों के ऊपर श्री तेल जो है वो तेल सखियों ने उस समय लगाया सत्ना लसता अरुणा अभियान नंजो उस समय जिनमें हाथ की लालिमा जिस तेल में विराजमान हो रही है ऐसे हाथ की लालमा से लुप्त उस तेल को श्री प्रिया उनके श्री श्री अंग के ऊपर थप तेल को थप -थपाया। और कंज बदनाम प्रणयन ऐसी कंज श्री राधिका जो है उन राधिका के अत्यंत प्रेम के द्वारा श्री श्री अंग के ऊपर तेल लगाती हुई और फिर धीरे धीरे परम कोमल श्री किशोरी जी स्वामी तो जी के श्रीअंग हैं तो स्वामी जी के श्रीअंग में परम कोमल भाव सहित ये सखी रण तेल उनका करके उनकी धीरे धीरे मालिश करती हुई विराजमान हैं और श्री प्रिया वे भी परम परम आनंदित है और चर्चा करती हुई कर रही हैं कि अरि सखी आज श्याम सुंदर के स्नेह रूपी स्नेह से आ तेरे श्री अंग को मैं स्निग्ध करके विराजमान करूं और इसके द्वारा आगे श्री श्याम की प्रीति है उसको तो इस लीला काश्मी कृष्ण महाकाव्य में श्री अम्म चक्रवर्तीपाद ने बड़ा सुंदर बड़ा विस्तृत वर्णन किया एक, -एक आभूषण को धारण कराते समय एक एक सेवा करते समय श्री श्याम सुंदर की स्मृति दिलाती हुए और ये सेवा श्याम सुंदर की प्रीति को इस प्रकार बढ़ाने वाली हो और श्याम सुंदर को तू अपने प्रेम से बांध ले ऐसे के श्री हृदय में रस का उल्लास स्थापित करती हुई ये श्री श्री अंग की अंग सेवा करती हुई सब सखी रन विराजमान हो रही है ऐसे दिव्य सेवा परम भाग्यवती इन गोणों की अद्भुत सेवा है सखियों और उन्हीं इन की बलहारी ऐसी जो सखी है उनका अनुत ग्रहण करके हम बिराजमान बलिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय मितताय गौर हरी मो जय जय श्राधी श्याम